देवी भागवत सातवा स्कंध देवी पूजन के विविध प्रसंगों का संक्षिप्त वर्णन हिमालय ने कहा देवेश्वरी महेशानी करुणानिधे अम्बिके अब आप अपने पूजन की समुचित विधि बताने की कृपा कीजिए श्री देवी जी कहती हैं राजन पर्वतराज जगदम्बा को यथार्थ प्रसन्न करने वाले पूजन की विधि मैं बताती हूँ तुम अत्यंत श्रद्धालु होकर इसका श्रवण करो मेरी पूजा दो प्रकार की है बाह्य और आभ्यंतर बाह्य पूजा के भी दो प्रकार बताए गए हैं वैदिकी और तांत्रिकी हिमालय मूर्ति भेद से वैदिकी पूजा भी दो प्रकार से संपन्न होती है वैदिक मंत्रों के अध्ययनशील पुरुष वेद के मंत्रों का उच्चारण करके जो पूजा करते हैं वह वैदिकी तथा तंत्रोक्त मंत्रों से जो पूजा संपन्न होती है पूजा पूजा पूजा करते हैं। हैं, इस प्रकार रहस्य को समझकर जो जो अज्ञानी मानव ही ढंग से पूजन में संलग्न होते वह सर्वथा है। प्रथम जो है, उसका प्रकार बताती हूँ हिमालय तुम मेरे जिस महान रूप का साक्षात दर्शन कर चुके हो जिसमें अनंत मस्तक नेत्र और चरण थे तथा जो संपूर्ण शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ एवं परम प्रेम प्रेरक था उसी रूप का निरंतर पूजन नमन ध्यान और स्मरण करना चाहिए पर्वतराज प्रथम पूजा का यही रूप बताया गया है तुम जिसको शांत चित को शांत करके सावधान होकर तथा दंभ एवं अहंकार से शून्य हो उसी रूप की शरण में जाओ यज्ञशील बनकर पूजा में पूरी तत्परता रखना चित्त के द्वारा वही रूप दिखता रहे जब और ध्यान की श्रृंखला कभी टूटे ही नहीं अन्य एवं प्रेमपूर्ण भक्ति से मेरे उपासक बनकर यज्ञों के द्वारा मेरा यजन तथा तप एवं ध्यान के द्वारा मुझे ही संतुष्ट करने का प्रयत्न करो योग करने से मेरी कृपा तुम्हें संसार बंधन से अवश्य मुक्त कर देगी जो सदा मुझ पर निर्भर रखते हैं तथा जिनका चित्त निरंतर मुझ में लगा रहता है ये उत्तम भक्त माने जाते हैं मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तुरंत इस भवसागर से उनका उद्धार कर दूं, राजन मैं ध्यान योग कर्म योग, भक्ति योग अथवा ज्ञान योग इनमें से किसी द्वारा भी प्राप्त हो सकती हूं, न कि केवल कर्म योग से ही कर्म निरर्थक नहीं है क्योंकि सत्कर्म के प्रभाव से पाप का उच्छेद होकर धार्मिक भावना जम जाती है धर्म से भक्ति का प्रादुर्भाव होता है और भक्ति पर ब्रह्म के ज्ञान में साधन है श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित सत्कर्म ही धर्म कहा गया है अन्य शास्त्रों में कथित जो धर्म है उसे तो केवल धर्माभाष कहते हैं न ज्ञान एवं सब कुछ करने की योग्यता से संपन्न हूँ मुझसे उत्पन्न होने के कारण वेद में भी ये सभी सद्गुण हैं वेद से उत्पन्न श्रुति भी अप्रामाणिक नहीं है श्रुति के ही अर्थ को लेकर स्मृतियों का प्रकाशन हुआ है जो मनुस्मृति आदि के नाम से विख्यात है अतः श्रुतियों और स्मृतियों की प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है अतएव मोक्ष की अभिलाषा करने वाले पुरुष को सद्धर्म की प्राप्ति के लिए सर्वथा वेद का आश्रय लेना चाहिए जैसे जगत में राजा की आज्ञा को कभी कोई नहीं टाल सकता वैसे ही मु सर्वतंत्र स्वतंत्र शासक की आज्ञा जो श्रुति है उसे मनुष्य कैसे अमान्य कर सकते हैं मेरी आज्ञा का पालन हो ये तदर्थ मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों को उत्पन्न किया है अब मेरी वाणी जो श्रुति है उनका अभिप्राय समझना चाहिए